नास्तिक को पता है कि ईश्वर है नास्तिक को पता है कि ईश्वर है इसलिए मैं धार्मिक को दोनों से अलग रखता हूं वो तो नास्तिक है नास्तिक है उसने तो धीरे धीरे देखने की चेष्टा की तुम्हारी धारणाओं की कोई जरूरत ही नहीं है देखने में तुम्हारी धारणाएं बाधा बनती तुम्हारे पक्षपात अड़चन लाती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 अभी धुंधला धुंदला, धुंदला ज प्रगा प्रगट हो जाएगा तो यही मैं का बोध परमात्मा बोध बन जाता है इसी धुंधले से बोध को धुए में घिरे बोध को प्रगाढ़ करने के लिए श्रद्धा में जाना जरूरी श्रद्धा का अर्थ फिर तोहरा तू विश्वास नहीं जो है उसको भरी आंख से देखना खुली आंख से देखना तुम हो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 लेकिन जैसे जैसे दूसरी कक्षा में जाने का समय करीब आने लगता है वैसे वैसे उससे हम थोड़ी सी दूसरी कक्षा की भी बात करते हैं। वो उसकी समझ में नहीं आती आती भी है नहीं भी आती धुंधली धुंधली आती है लेकिन उसकी बात करनी पड़ती अब दूसरी कक्षा में जाने का समय आ गया जो विद्यार्थी उस दूसरी कक्षा में जाने की बात ना समझ पाएंगे उन्हें फिर पहली कक्षा में अगले वर्ष लौटाना पड़ेगा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 तो उनको मैंने कहा कुछ थोड़ा ऊपर इसे खींचो उन्होंने कहा ऊपर खींचो तो चलती नहीं लोग नीचे से नीची बात चाहते फिर भी मैंने उसे कहा थोड़ी हिम्मत करो उन्होंने हिम्मत की तो दीवाला डमाडोल हो गया दो तीन फिल्में बनाई कि तो जरा ऊंचा ले जाएं लेकिन वो चलती नहीं कोई देखने नहीं आता तुम वही देखना चाहते हो जो तुम हो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 अपलक आंखें नहीं झुकती नहीं हिलती वो बिल्कुल अपलक हो गया वही नहीं हो गया पूरा सिनेमा हॉल हो गया सब अपनी सीटों पर सद के बैठ गए हठियोगी हो गए एक क्षण को वो आखिरी वस्त्र उतारने जा रही थी बस आखिरी वस्त्र रह गया था तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती दर हुई निकल गई वो स्त्री उस तरफ पड़ गई तालाब उस तरफ पड़ गया सब बड़े उदास थक मन से वापिस अपनी कुर्सियों से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 नाम का एक तरह का सहारा था मैं थकाहारा था पर नहीं था किसी का गुलाम पर तूने तो आते ही फूक दिया घरबार, हिया के भीतर भी जगा दिया नया हाहाकार कबीर ने कहा है, जो घर बारे आपना चले हमारे संग घर जलाने की हिम्मत हो तो ये बातें समझ में आएंगी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 ब्रह्मा को बात समझ में ना आई फिर अंतिम कहानी ये तो प्रथम कहानी हुई बुद्ध को ज्ञान हुआ तब घटी फिर अंतिम कहानी है कि बुद्ध जब स्वर्ग के द्वार पर गए द्वार खोला ब्रह्मा स्वागत को आया तो वो वहीं अड़े रह गए ब्रह्मा ने कहा भीतराए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं बुद्ध ने कहा मैं कैसे भीतराऊँ जब तक एक भी बाहर है मेरा बितराना कैसे हो सकता हम सब साथ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 ऊब के बहुत कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो तुम्हारी समझ में ना आए और उसे बार बार सुनना पड़े तो ऊब स्वाभाविक है बार बार सुनने से ऐसा समझ में भी आने लगे कि समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ जाना नहीं है बार बार सुनने से ऐसा लगने लगता है परचित शब्द है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 क्योंकि समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाए समझ तो क्रांति तो जब तक क्रांति न हो तब तक समझना भी समझ में नहीं आया और तुम्हें जब तक समझ में समझ में ना आओ मैं आगे का पाठ करने लगूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी तब तो तुम कभी भी ना समझ पाओगे भी तो पहला पाठ ही समझ में नहीं आया तुमने महाभारत की कथा सुनी होगी पहला पाठ द्रोण ने पढ़ाया अर्जुन पढ़ के आ गया दुर्योधन पढ़ के आ गया सब विद्यार्थी पढ़ के आ गए युद्धिष्ठिर ने कहा कि अभी मैं नहीं तैयार कर पाया कल करूँगा कल भी बीत गया परसों भी बीत गया दिन पर दिन बीतने लगे द्रोण तो बहुत हैरान हुए क्योंकि सोचा था युद्धिष्ठिर सबसे प्रतिभाशाली होगा शांत था सौम्य था विनम्र था सब विद्यार्थी आगे बढ़ने लगे प्याट का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 मैं मोहम्मद पे बोल रहा हूँ वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं मैं मूसा पे बोल रहा हूँ वो मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं मैं मनु पे बोल रहा हूँ वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं ये तो ऐसे हुआ कि मैंने भोजन तुम्हारे लिए सजाया और तुम पुष्टि न मिलेगी ठीक था रोटी के लगा के खा लेते इसलिए चटनी रखी थी कि रोटी तुम्हारे गले के नीचे उतर जाए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 उन दोनों जो लोग मुझ में उत्सुक हुए थे उनमें से बहुत से लोग चले गए जाएंगे ही क्योंकि उनकी उत्सुकता का कारण समाप्त हो गया तब मैं जो बोल रहा था वो सनसनी खेज था जब जो मैं बोल रहा था वो कुतूहल जिनको था उनके लिए भी ठीक था आज तो उनके लिए बोल रहा हूं जो जिज्ञासा से भरे और वस्तुता उनके लिए बोल रहा हूं जो मुमुक्षा से भरे तो फर्क पड़ गया है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 सदगुरु ने प्रयोग किया है उप का झिन आश्रम में जापान में सारी व्यवस्था बोरडम की है उप की है तीन बजे रात उठाना पड़ेगा नियम से घड़ी के कांटे की तरह स्नान करना होगा बंधा हुआ मिनट मिले हुए आसन साधुओं के सिर घोंट देते हैं ताकि उनके चेहरों में ज्यादा भेद ना रह जाए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 एक से कृत्य करता एक सी चाल चलता वही रोज फिर ध्यान चल के करना है फिर बैठ के कर फिर रात फिर ठीक समय पर सो जाना है वही भोजन रोज तुम चकित होगे कि जैन आश्रमों में उन्होंने वृक्ष तक हटा दिए क्योंकि वृक्षों में रूपांतरण होता रहता कभी पत्ते आते कभी झर जाते कभी फूल खिलते कभी नहीं खिलते मौसम के साथ बदलाहट होती तो इतनी बदलाहट भी पसंद नहीं की आश्रमों में उन्होंने रेत और चट्टान के बगीचे बनाए उनके ध्यान मंदिर के पास जो बगीचा होता राग गार्डन वो पत्थर और चट्टान का बना होता है और रेत उसमें कभी कोई बदलाहट नहीं होती वो वैसा का वैसा प्रतिदिन तुम फिर आए फिर आए वही का वही वही का वही क्या प्रयोजन है ये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 ये तो ध्यान का एक प्रयोग है और जो यहां बैठ के मुझे सच में समझे वो अब इसकी फिक्र नहीं करते कि मेरे शब्द क्या हैं मैं क्या कह रहा हूं अब तो उनके लिए यहां बैठना एक ध्यान की वर्षा है फिर अब तो अर्जी हो जाती है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 कोई घड़ी में समय भी पूछ ले तो वो कहता तुमको इससे क्या मतलब बजा होगा जो बजा होगा मेरी घड़ी में घड़ी मेरी तुम्हें इससे क्या मतलब एक धुआं है उसकी आंख पर उससे ही चीजों को देखने की वृत्ति हो कुछ ऐसा श्वासन दिया नहीं तुम अगर खाली खाली आ गए हो कि मेरे पास बैठने में लेगा घड़ी भर मेरे पास होने का मौका मिलेगा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 उसके पहले मैं हसीद फकीरों पर बोल रहा था तो हसीद फकीर तो ऐसी बात कहते हैं जो पश्चिम के यात्री को जस सकती हसीद फकीर तो कहते हैं परमात्मा का है ये संसार सब राग रंग उसका पत्नी बच्चे भी ठीक भोग भी ठीक भोग में ही प्रार्थना को जकाना है भोग भी प्रार्थना का ही एक ढंग है तो जम रा फिर बुद्ध के बचन आए और बुद्ध के वचनों में बुद्ध ने ऐसी बातें कही कि स्त्री क्या है हड्डी मांस मज्जा का ढेर चमड़े का एक बैग तो लिख के जा कि मैं छोड़ के जा रही हूं ये भी क्या बात है मैं तो यहां इसलिए आई थी कि मेरा प्रेम कैसे गहरा हो और यहां तो विराग की बातें हो रही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 कुछ इंजिन के लिए मंदिर के द्वार खुल जाएंगे सब तुम पर निर्भर है हरि ओम तत्सत आज इतना